पादं शंकरम भगवान प्रणी बुद्धिस्त्री एक सामान्य व्यक्ति जो संसार की कर्म करते करते उनको लगा कि मैं जिस लक्ष्य को ढूंढ ढूंढ रहा रहा तो मिल नहीं रहा है है है लिए उपाय क्या है? सभी व्यक्ति संसार में एक ही चीज रहे हैं वो है शांति और जीवन और शांति हमेशा के लिए शांति तो वो ढूंढने के लिए उपाय के लिए जब व्यवहारिक किसी उपाय से उनको तो नहीं हुआ जब किसी एक धार्मिक व्यक्ति थे तब तब किसी पुरुष उसके से मिल जाता है तो जा है, है तो उनको उनको कि पूछते हैं ये उपाय क्या गुरुजी शास्त्र जो आत्मज्ञान है उसके बारे में पुरेश करते हैं फिर उसके बारे में पुरेश करने के बाद फिर उनको पूछा उनके अंदर तो परीक्षा करके कार देखने के दे के के बाद बाद यदि कुछ प्रतिबंध रहा तो तो उसको मिटाने लिए बताया। बताने जब उनको किया, फिर फिर उनसे पूछते हैं, बोलो तुम कौन हो? ब्राह्मण तो वही बोलने लग, लग, तो लग ब्रह्मचर्याश्रम में था अथवाश्रम में था इस समय संन्ना लेके आया हूँ कि जन्म मित्र महा सागर है उस सागर को मैं पार करना चाहता हूँ जब गुरुजी ने बोला अरे तुमको जब इतना क्या झूठ बोला मैंने बोलता क्या झूठ बोला उसको समझाने के लिए तुमको तो मैंने ये बोला था कि तुम असंग व्यापक शुद्ध चेतन मात्र हो तो तब वो बोलते है ठीक है हाँ मैं ये समझा कि मैं शरीर से भिन्न और शरीर मरता है जीता है बढ़ता है है जीता बढ़ता घटता फिर आघात किया जा सकता है नाश भी होता है परंतु इस शरीर में मैं बार बार तो मतलब एक के बाद एक शरीर को बदल करके एक जैसे चिड़िया अपने घोंसले में रहे घुसता है इसी प्रकार मैं कई बार अलग अलग इस प्रकार घोसला में घुसा और फिर एक अपना उसमें कुछ काम किया फिर जो है उस एक अलग शरीर मिला ऐसा करती। मैं से एक नया, एक नया नया शरीर शरीर को पुराना को तैयार करके करके मार मैं बार बार इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ तब तो आचार्य बोलता हाँ अब तुम्हारा तो तुम सही बोल रहे तुम शरीर आगं जब बाशं शिव परिवर्तन करते इसी प्रकार शरीर आता है जाता है और परिवर्तन करते। तब तभी तो तुम सही बोला। ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थवादानी मशी पर ऐसा झूठ क्यों बोल दिया तुमने की मैं, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ मेरा गुरु जी का नाम ये है मैं पहले ब्रह्मचर्या सागर अच्छा, मतलब अच्छा, से उस पर जाना चाहते हो और इधर तो बोल रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं संसार सागर से इसका मेरा गुरु जी मेरा पिताजी ये ये जो बोल रहे बोल रहे रहे हो हो हो जिसके लिए वो तो तो तो तुम भी जानते कि ये तो जैसे ही शरीर पूरा होगा इसको तो जला दिया दिया जाएगा उसका एक तो में बदल जाएगा तो नदी के इस पर रहने वाला एक मुठ्ठी भस्म नदी को जाने का त्यास क्या, क्या करेगा भस्म का तो कोई काम नहीं है कोई व्यक्ति हो उसको और शरीर तो भस्म हो जाता है फिर भी हमारे मन में संसार सागर से पार करने का इच्छा जो होते हैं हम ये जानते हुए कि शरीर संसार सागर को पार नहीं करना चाहता है इससे भिन्न कोई एक व्यक्ति है जो सुख दुख कल कर रहा है सुख दुख तो अनुभव करने तो दु संज थी भगवान कथम अहमशावादी थी यदि ऐसा उपशिष्य बोलते हैं मैं झूठ कैसे बोला बचपन से तो हम यही सिखाया गया कि मैं ये हूँ और ये मेरा भाई मेरा मेरा शिष्य पिता है मैं मैं ये हूं, मैं इस प्रकार तो बताए जाते हैं तो तो नहीं, ये दोनों भिन्न दोनों अलग अलग जाती वाले हैं जिसको जिसको बारे में तुम बोला है तुम बोला जा और उसके साथ मिला देते व्यक्ति जस्तम भिन्न जाति अन्न संस्कार शरीरम जाति अन्न वर्जित आत्मन प्रत्य बाकी ये तुम तुम गलत गलत कर रहे क्या गलत कर रहे रहे हो हो क्या कि एक है है भिन्न संस्कार से भरा हुआ है शरीर शरीर में क्या होता है इसका छह प्रकार की भाव विकार होता है पैदा होता है मरता है बढ़ता है घटता है और भूख लगता है प्यास लगता है शुक्र दुख होता है ये सब शरी, शरीर सूक्ष्म का धर्म है तो इससे जसतम ये जो तुम जात्यांतर संस्कार शरीर एक भिन्न जातीय संस्कार से जुड़ा हुआ है जो शरीर है उस शरीर को जात्यांतर वर्जित जिसका कोई जाति गुण क्रिया संबंध किसी का सर्वो किसी भी संबंध नहीं आत्मा है। तो तुम ऐसा हो कि जिसमें जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है और क्रिया क्रिया तुमने तुमको जाति गुण क्रिया के साथ अन्वय होकर के तुम्हें अपना बोध हो रहे प्रत्यभि मतलब तुम अपने को उस प्रकार से समझ रहे हो क्या समझे ब्राह्मण पुत्र गुरु है, है इत्यादि जो आत्मा पारमार्थिक रूप से किसी के साथ जिसका कोई अन्वय नहीं होता किसी का के जो संबंध नहीं होता असंग अयम पुरुष हो नौ बार जो है चेत इसको बिना को प्रषद में जाग कर इसी जनक राजा को समझा रहे ये पुरुष चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे सुजुक्त में हो सर्वथा ही पहले देकर के समझाया, फिर दिखाया कि देखो यही आत्मा है, असंगतता जिसकी धर्म है चाहे वो स्वप्न में रहे चाहे वो जागृत में रहे वो हमेशा ही असंग ही रहेगा उसकी सन्निधि में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर व्यापार करते हैं मैं उसमें अपने को मिला करके मैं सोचता हूं कि हम है, और हम दुखी और घटने वाला है हम जन्मने मरने वाला हम इसे बोलते हैं। ये, तो हम गलत किया। ये बोला, बोला। ये तुम्हारा तो कथन सही नहीं है सब यदि शिष्य पूछता है गुरु जी को ये दोनों अलग दोस्तों एक ऐसे पता लगा सदी प्रच्छेद शिष्य ऐसा पूछता है कथम भिन्न जाति अन्य शरीरम कथम जात अन्य संस्कार एक तो भिन्न जाती से जुड़ा हुआ शरीर और एक मैं हूँ जो सर्वमस्त संस्कार से रहित ये दोनों कैसे हो सकते हैं अभी तक मैं यही जाना बचपन से कहते सीखा तू तो ये है तो तू घर वाले भी बोलते हैं सब यही सिखाते हैं तो आप तो ये बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कैसे भिन्न जातीय वस्तु का भिन्न जाति के साथ संस्कार कैसे संबंध कैसे हो गया शिष्य वस्तु के साथ एक भिन्न जाती का, उसमें कर, उसमें जो है अपने आइडेंटिफिकेशन करना ये कैसे होता है हम भिन्न जाति है हम तो ये हमारा उनका मन प्रश्न था शिष्य यदि परिचे कथम भिन्न जाति अन्य भिन्न जाति से जुड़ा हुआ संस्कार से है शरीर और कथम अहम शरीर एक है और मैं जाति अंतर संस्कार वर्जित हो किसी प्रकार की जाति अंतर के जो संस्कार है उससे मैं रह कैसे हो सकता है ऐसा शिष्य ने पूछा तब आचार्य ठीक है सुनो अच्छा प्रश्न किया तुमने कैसे ये हुआ जम शरीर जैसे ये शरीर तुमसे भिन्न है तत्व भिन्नम तत्व हम तुमसे ये भिन्न है है तुम तुम शरीर शरीर नहीं हो तुम्हारा बैठने की आसन और इंद्रियां तुम्हारा शरीर उस आसन बैठ के काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों जिस प्रकार मेरी बैठने की आसन जिसको मैं बैठ के पारा जी कुर्सी और मैं पेन के द्वारा लिख रहा हूँ तो ना मैं कुर्सी हूँ ना मैं पेन हूँ ठीक इसी प्रकार से ये शरीर भी हमारा आत्मा के बैठने के स्थान है और इसमें बैठ करके आत्मा जो करण बोलते हैं राम इंद्रियों को कर्मेन्द्रियो ज्ञानेन्द्रियों को बहिइंद्रियो बोलते हैं बहिष्करण और अंतकरण मन को बोलते हैं अंतकरण जब ये करण है नाम ही इसका इंस्ट्रूमेंट है और तो हम उसके साथ आध्यात्मा कर लेते हैं अरे मैं तो अंधा हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं भूखी हूं बोला जा रहा है पर वो नहीं हूं मैं तो इसको इन इन वस्तु के धर्म को मैं देख रहा हूँ भूख लगी है प्राण को मैं रहने के कारण ये समझ रहे हैं प्राण हमारी मन बुद्धि ठीक है प्राण को थोड़ा अन्न दे देंगे परन्तु तो मैं सुखी दुखी मैं भूखी प्यासी मैं जन्म मृत्यु कुछ भी विकार वाला मैं नहीं इसको समझाने के लिए शरीरम ये शरीर भिन्नम तुमसे अलग है भिन्न जाति अन्न संस्कार भिन्न जाती संस्कार से जुड़ा हुआ है ये कैसे हो गया तम चात्यांतर संस्कार वर्जित हो तुम ही जो जन्म मृत्यु जरा व्यादि इस प्रकार संस्कार से तुम रहित हो बिलकुल रहित हो संस्कार से इति इस प्रकार बोल करके उनको स्मरण कराते हैं ये कुछ आपको तो क्या बोला ये तुमको सदैव इधम अग्रहित एक ब्रह्मीत वत्म इधम अग्रहसी एक ही तत्व सभी में अनुष्ठ है वही तो तुम्हारा तो स्वरूप है जो मृत्यु का से घरा बना, ही है। तो है तो संसार चेतन से ये सारा बना। उसी का ही विवर्तन तो शुद्ध चेतन ही सब में विद्यमान है तुम तो यहाँ पे इसका अलग नाम अलग, अलग अन्न ऐसे कैसे बोल रहे हो ठीक से समझो इस चीज को इसलिए बोलते हैं तम स्मारे मतलब स्मरण करवाता है है क्या बोलते बोलते हैं हैं कि ये तुम करने की जो क्या बोलते हैं? में जो दो में बोला गुरु सुना उसको बार बार करो क्षणम साबित परमात्मा जो सबका आत्मा है जो सबका स्वरूप है इसके बारे में उपयुक्त लक्षण वाला उपयुक्त लक्षण वाला तो पहले बोल कर दृष्ट अश्रुत सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इस प्रकार जो अपराण अमान शुभ्र इस प्रकार जो सबाई अभ्यंतर जो वही अंदर तो विज्ञान देवता इस प्रकार के स्वरूप वाला जो परमात्मा है उस परमात्मा के स्वरूप को पहले स्मरण करो और वही व्यक्ति जगत के जो नाम रूप दिखाई पा रहे हैं वही जो है सारा नाम रूप को अपने में साफी व्यक्त तो किया तो जिस प्रकार मृत्यु का से घरा बना उसी प्रकार मतलब घर में मृत्यु का है उसी प्रकार परमात्मा है तो सब रूप में बदला तो परमात्मा ही है वहां परमात्मा से भिन्न कोई आते वस्तु नहीं है यह अभिप्राय है नम, नम, तो जो सुनाया गया मतलब क्या है ये पुस्तक जो है पढ़ने के लिए पहले उपनिषद में शास्त्र ने जो कहा उसका कुछ उपनिषद को के के में आप फिर भी बोलने के बाद भी बोलने बाद जब नहीं आ रहा है तो, तो उपनिषद में आत्मा को अथवा परमात्मा को जिस प्रकार से प्रतिपादन किया हुआ उसको पहले सुना है फिर हम भूल जाते हैं को बोलते है तू अष्ट यात्रा जानने में तो नहीं है परंतु तो व्यवहार करता है मैं तो तो इसका बाप मैं का मैं का हूं। और मैं गुरु और मरूंगा भूकता हूँ इस प्रकार भावना अंदर से जाता ही नहीं है मैं मैं करता हूं मैं भोकता हूं इस प्रकार इसलिए उसको स्मरण करो बार बार परमात्मा लक्षणम सामको सुनाया क्या सदैव इत्यादि भी श्रुति भी और स्मृति भी भगवान श्री कृष्ण भी जितना दिए थे, थे वहाँ पे ना जायते मृत नित पाप हम ये किसी का पाप लेता भी नहीं है पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं है किसी का जन्म मृत्यु नहीं है आकाशर्वतित काश स्थित है नित्य वायु है यही आत्मा इतना ही व्यापक है इसे पता क्षेत्र नहीं है हम क्षेत्र असत से विषण औसत भी नहीं औसत भी नहीं है तो तो तो तो तो तो तो तो और है, है इस समस्त में सामान्य से उसको भूल उसको स्मरण करो लक्ष्मण मैंने तुम जो परमात्मा की आ, तुम्हारे जीव के स्वरूप के जो लक्षण जो है श्रुति स्मृति को द्वारा तुमको कहा कहे उसी को बार बार स्मरण करना चाहिए उसको बार बार स्मरण करना चाहिए तब जाके तुम्हारा जो है एक वास्तविक मैं कौन हूँ तभी गलत फिर नहीं बोलोगे मैं उनका बेटा हाँ उनका बेटा उनका चले वो उन शरीर है जिस आसन में मैं बैठा हूँ मैं तो सर्वथा असंग हूँ सर्वथा ही पूर्ण हूँ मैं तो इनका सर्वोस्ट संबंध से रहित हूँ मैं पूर्ण हूँ व्यापक हूँ इस प्रकार से तब तो उनको समझाया तो फिर बोलते लब परमात्मा लक्षण स्मृत ब्रिया जिस प्रकार परमात्मा की लक्षण और जो है स्मृति में जो कहा उसको स्मरण कराने के लिए फिर गुरु जी को ये कहना पड़ता है देखो कैसे हुआ श्रुति ने कैसा सृष्टि का प्रकरण को बताया कैसे तुमको तुम्हारे सामने नाम रूप कैसे दिखाई दे रहा है इसके बारे में फिर गुरु जी उनको जो श्रुति में पढ़ा है उसको स्मरण कराते हैं है उनके स्वरूप को ठीक से स्मरण करने के स्वरूप को समझने के लिए लब्ध परमात्मा लक्षण जिसने परमात्मा के लक्षण को समझ किया स्मृत उसको स्मरण कराने के लिए ब्रिया देखो क्या बोला जो अशु आकाशनामा नाम अं, अर्थन ये आकाश शब्द के तरह परमात्मा को कहा जा रहा है है ना जो अशु आकाश नाम जी जो आकाश नाम से कहा जाता है ना ये नाम और रूप से रहित है नाम रूपाभ्य अर्थांतरभ विषयांतर रूप है अशरीर है आकाश का कोई शरीर नहीं होता जो शरीर बनाया जाता है उस शरीर में सूक्ष्म भी नहीं है रूप भी, भी नहीं है रस भी नहीं है कुछ भी नहीं इस प्रकार लक्षण के तरह लक्षित होता है फिर अवहत तो पापमत्ता लक्षण उसमें पाप पूर्ण का कुछ प्रश्न नहीं है शरीर संसार धर्म अनागंधित जितने सारे संसार का संसारी जीवन धर्म दिखाई पड़ता है सत्तर जो सत्योन वाला मरने वाला कभी खुद काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो मन मन के धर्म वाला ये समस्त संसार धर्म से अनागंधित इसका गंध मात्र भी नहीं है आत्मा में इस शरीर के साथ रहते हुए शरीर की सारा उस अच्छा अथवा तो बुरा के साथ अंदर रहते हुए भी इसके साथ आत्मा कोई स्पर्श ही नहीं होता लिए तो दृष्टांत को समझने के जो पिक्चर देखते फिर भी वो पर्दा वैसे असंघर्ष शुद्ध रहता है ना वो जलता है ना गिला होता है ना कुछ होता है इसी प्रकार शुद्ध आत्मा में और मन रूपी चित्र किसान हम देखते रहते परंतु उस आत्मा नहीं होता पर्दा नहीं होता हम चित्र नहीं देख सकते थे इसी प्रकार शुद्ध चेतन की पर्दा और शुद्ध चेतन को हमेशा ही असंग है और हमेशा उतना ही शुद्ध अवस्था में रहता है ऐसा ही ये आत्मा जीव शुद्ध चेतन हमेशा ही असंग है पूर्ण है इस प्रकार से हमको समझा रहे हैं तो सर्वी अनागंधित साक्षात ब्रह्म जिसको जानने के लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होते हैं जो अपने व्यापक रूप में अनुभव में होता है और यही शब्द के अंदर स्वरूप भूत होकर बैठा हुआ है ये पहले बोल करके वो अदृष्ट दृष्टा है जो जिसको कोई नहीं देख सकता है परंतु जो शब्द देखता है अदृश्य देखा नहीं जा सकता परंतु जिसके रहने के जो सबको देखता है मतलब जिसके रहने के रहे कि नहीं कर में के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता परंतु जिसके रहने के कारण श्रवणीय श्रोत्य वस्तु को श्रवन कर सकते हैं अश्रुत श्रोता जिसके बारे में सुना नहीं जा सकता जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता परंतु जिसके रहने के कारण जो श्रवण इंद्रियों श्रोतव्य वस्तु को श्रवन कर सकते हैं वो आत्मा के स्वरूप है अमत मतलब जिसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता परंतु जिसके रहने के कारण मन अपने मंतव्य वस्तु के बारे में मनन कर सकता है मनन कर सकता है अभिज्ञा तो भीज्ञा था जिसको विशेष रूप विषय रूप में नहीं जाना जा सकता जिसके रहने के कारण हमें ज्ञान ज्ञान समस्त का होता है है ये वो तत्व इसलिए उनकी अस्तित्व अस्तित्व को को उपस्थिति समझना आसान है परंतु उसको तुम विषय रूप में जानने का कोशिश मत करो और उसी कोशिश में हमको लगता है की आत्मज्ञान नहीं होता मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ सब ग्रांत उत्पन्न होता है भ्रांत उत्पन्न होता है नित्य विज्ञान स्वरूप हमेशा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान नहीं है इस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है इसी प्रकार आत्मा है। वहां पे नहीं है ये सब कुछ नहीं है अनंतर अबाय विज्ञान घन एवं जिस प्रकार यहाँ दृष्टि सैन्द घन एक यदि नमक का पूरा ढीला ले लेंगे उस नमक का ढेले के अंदर कहीं से भी आप तोड़ेंगे वो आपको नमक रूप में ही दिखेगा अथवा तो नमक रूप में अनुभव होगा ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा ये पूर्ण चेतना से भरा हुआ है किसी भी जगह पे कहीं भी देखेंगे किसी भी जीव में किसी भी शरीर में किसी भी लोक में तो मैं है वो शुद्ध चेतन मात्र है असंग है चाहे चौरासी लाख जोनियों में चतुर्दश भुवन में विचरण करते हुए भी किसी भी जोनी के साथ किसी भी भुवन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है परंतु उनकी के कारण सारा अस्तित्व समझ में आता है, में रहा है, में आ सब उनके रहने के कारण हो पाता है इसीलिए बोलते हैं किन एव परिपूर्ण आकाशव ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे थोड़ा कम मात्रा में अथवा तो अधिक मात्रा हर जगह पे समान मात्रा में पूर्ण रूप से विद्यमान है पूर्ण रूप से विद्यमान है जैसे आकाश तो देने आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है आकाश तो एक पाद में है और तीन पाद तो अमृतमय पूर्ण है आकाश जहाँ पे सृष्टि है वहां पर आकाश दिखती है अथवा तो आकाश समाज में आता है पर तो शुद्ध आत्मा तो आकाश से भी व्यापक है पादश विश्वभूत अमृतम देवी एक पाद में उनका सृष्टि है बाकी तीन पाद तो अमृतमय है एक पाद में कल्पना है बाकी शुद्ध ही। शक्ति इसके अंदर ये अब देखिए निर्गुण का वर्णन निर्ग करने के बाद वही जो है ईश्वर रूप में शब में विद्यमान है इसलिए ये इस शक्ति जो बोला अनंत शक्ति संपन्न है ये वास्तविक समस्त शक्ति से है पहले बोलकर गाया फिर जो है बोलते हैं यही अनंत शक्ति संपन्न पे माया, माया शक्ति से माया उपाधि से यही अनंत शक्ति वाले हो जाता है यही आत्मा नाम दिखाई दे रहा है सभी का स्वरूप है ये फिर असनायाद सभी शरीरों में ये भूख प्यास दिखाई दे रहा है भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु इससे वो रही थे असनायादि वर्जित फिर आबीर भाव आविर्भाव से रहित है आबीर भाव आविर्भावित मतलब जन्म और मृत्यु से रहित है कहीं दिखाई देगा कहीं दिखाई नहीं देगा ऐसा स्थिति नहीं है, हमेशा ही एक रूप में रहता है, एक रूप में दिखाई पड़ता है आविर्भाव तिर भाव वर्जित स्वात्मा विलक्षण नाम रूप इस आत्मा से विलक्षण जो नाम रूप इन दोनों का सात्म विलक्षण नाम रूपय आत्मा एक भिन्न जातीय वस्तु है और नाम रूप एक भिन्न जातीय वस्तु है नाम रूप में ये सब गुण है दोष है भूख है प्यास है सुख है दुख है उत्पत्ति है ना जाए परंतु आत्मा में ये नहीं है ये परंतु आत्मा एक माया रूप लेकर के सृष्टि के बीच है यहाँ पे इसलिए बोलते हैं सातम विलक्षण नाम रूपये जगत के बीज भूत जगत के बीज करता है है बीज की भी उसको छोड़कर तो बीज माया काम नहीं कर सकता तत्व अन्न तम अनिर्वचनीय जो ये सतरूप है कि असत रूप है इस रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता है जिसको तत्व भिन्न है कि असंग असत इस प्रकार से जिसको निरुपय नहीं किया जा सकता है विवेक चुरा बने आए ना संना भिन्ना पी भिन्ना संगा भी उभयत निकालो वहा अद्भुत अनिर्वचने रूपा माया को प्रतिपादन करते भगवान भाषा का विवेक तो से भिन्न अथवा से भिन्न जा है नाम आत्मा से कि इस से नहीं होने से वो नहीं दिखाई देगा दिखा। रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहे हैं सर्फ राजु से भिन्न है कि अभिन्न है इसको निरूपण करना कठिन कर पड़ते अज्ञान अवस्था में ज्ञान अवस्था में पता लग जाता है कि बस ये और भिन्न है स्वयं मात्रेना ये पहले तक आया अनिर्वचनी अब्य अनंतर अब्ञान परिपूर्ण आकाशवाद जैसे यहाँ पे अनंत शक्ति आया ये माया उपाधि के साथ ईश्वर रूप को वर्णन कर रहे पहले जो देखे निश्चित रूप में बोला आकाश उपाद्यम रहित स्वरूपूत है जो अदृष्ट दृष्ट अश्रुत श्रुता अमत अभिज्ञात ये सब उपनिषद के शब्द है और नित्य विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ज्ञान क्रिया नहीं है वो अंदर भारत सभी विज्ञान रूप से विज्ञान पूर्ण आकाश वहां तक निर्गुण निराकार वो ही ही तत्व तो तो नहीं है परंतु माया उपाधि से वही इस रूप में देखते हैं कि अनंत शक्ति संपन्न है वो सबका स्वरूप भूत है वो भूत प्यार से रहित है आविर्भाव तिर भाव से वर्जित है परंतु सात्म विलक्षण आप से विलक्षण जो नाम रूप है जात्यंतर भूत है उसका बीज रूप है जगत है और वो बीज कहाँ रहता है वो सात्म रहता है तब तो माया में जब निराकार निर्विशिष्ट के अधीन होकर के माया रहते हैं तब उसका नाम पड़ता है ईश्वर जब माया रहित होकर के बोलेंगे तब उनको शब्द से नहीं बोला जा सकता तब निषेध रूप में केवल प्रतिपादन करते हैं जैसी नया शक्ति के साथ बोलेंगे तब है तब ईश्वर है अनिर्वचन हो सतरूप अथवा असत रूप से किसी प्रकार से उसको निर्वचन नहीं किया जाता है स्वयं वेदयो अपने अपने आप को जानते हैं आत्मा स्वयं वेद सद्भाव सदभाव केवल विद्य मात मह करके ही सारा सृष्टि अभिव्यक्त तो करते हैं उसमें कोई क्रिया नहीं होती शंख दर्शन में जो प्रकृति का परिणाम है जगत वेदांत दर्शन में ईश्वर का विवर्त है जगत इस प्रकार रज्जु कभी भी सर्व रूप में जल धारा रूप में माला रूप में परिणत नहीं होता रज्जु रूप में रह करके अनेक रूप में दिखाई पड़ता है इसी प्रकार वो शुद्ध चेतन और शुद्ध रूप में रह करके माया शक्ति से माया वो अनेक रूप में दिखाई पड़ता है पूर्ण प्रकाश नहीं है और हम ठीक से नहीं दिखाए चलिए रज्जु सर्वे अन्य रूप में प्रकृति होता है इसी प्रकार उसको ठीक से समझने का अभी बौद्धिक जगत नहीं आने कारण हमें जगत रूप में प्रतिथि होते हैं इसीलिए अपनी विद्यमान तो से नाम रूप अभिव्यक्त तो करते हैं जो अवस्था अवस्था में बीज, अवस्था में बीज अपने अंदर विद्यमान है नाम रूप, उसको अभिव्यक्त तो करने वाला कैसे करते हैं भाई उनके पास तो हाथ पैर मन बुद्धि कुछ भी नहीं है अचिंत शक्तित्व घुमाया में जो है अघटन घटन प्रति अचिंत शक्ति संपन्न होने के कारण वो भी माया शक्ति है, वो कुछ नहीं है समस्त से रहते है वो सब चीज उसके अंदर उसी के साथ दिखाई दिखाया दिखाई दिखाता है वो माया इस प्रकार से दिखलाती है वो माया इसीलिए तुमने यही गलती किया कि सुरुति ने तुमको कहा कि तुम सर्वथा असंग हो पूर्ण हो व्यापक हो तुम्हारे अंदर कुछ भी धर्म नहीं है ईश्वर करके, करके, नाम, नाम तो समझ में नहीं आते नाम रूप रहने के कारण ही ये ईश्वर क्या वस्तु है समझ में भगवान शुद्ध व्यापक तत्व तो क्या वस्तु है समझ में आता है यदि कोई द्रव्य नहीं होता तो आप क्या वस्तु है समझ में नहीं आता यदि कोई बिजली को समझने के लिए ये जो है उपकरण नाम रूप है, इस उपाधि के माध्यम से आत्मा समझ में आते हैं इसीलिए इस अधारू प्रक्रिया को अपने परंतु इसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है इतने ही तुमने गलत किया श्रुति ने दिखाया तो सारा कि कंडीशन में रहते हैं और अभ्यकृत माने तस्मा तस्मात आत्मा उसको इस उसको अपने से करते नकाश नाम रूपे आकाश क्या होता है सुंदर रूप से, से समझाया गया उसी प्रकार यहाँ पे भगवान राष्ट्र यहाँ पे कुछ भी शब्द बोला ये उपनिषद के आधार पर ही बोल रहे हैं वो जो नाम और रूप है ते ते नाम और रूपे अवस्था अवस्था में में में रहते हुए माने उसको कहा से, वो? वो, वो से ही आया उस आत्मा के रहने के कारण अभिव्यक्त हो पद है तस्मात ये तस्मात आत्मा उस तस्मात बोल रहे हैं जिसको ब्रह्म शब्दों के द्वारा कहा गया जो व्यापक है असंग है हो गया तस्मात मतलब ये माया उपाधि से जुड़ करके जो इस में पा रहा। में पा। इसलिए तस्माद तस्माद। तस्माद के उनकी असंगता को दिखा रहे। अपनी व्यापक शब्द के द्वारा अनंत शक्ति मन हो गया इसको दिखा रहे हैं कि शक्ति रहित व्यक्ति माया के द्वारा अनंत शक्ति हो जाता है इसी से इस प्रकार जो आत्मा है उससे क्या हो गया आकाश नाम आकृति समृद्ध आकाश एक नाम और एक आकार एक फॉर्म और एक नाम तब का कोई फॉर्म फॉर्म नहीं है तो है कल्पना होती और आकृति अभी बैक तो हुआ अभी बैक तो हुआ तो यही है माया शक्ति कुछ नहीं हुए तो होते हुए भी हर चीज बना देते है तक अने प्रकार परमात्मा सम्भूत प्रसन्ना ईवा, कैसे परमात्मा से आकाश भी उसके बहुत सुंदर दृष्टांत नाम से बोल रहे हैं नौतम वो इस प्रकार से अने प्रकार ये चीज को अच्छी तरह से समझना है कि सृष्टि कैसे उसको समझाने के लिए परमात्मा न उस परमात्मा शुद्ध चेतन से उत्पन्न हुआ जैसे समुद्र में एक जल ही जल रहता है और प्रसन्न है कोई वायु जब नहीं चलते तो शांत रहता समुद्र परंतु जैसे वहां पे कोई वायु का विकार भी तब क्या हो जाएगा उसमें लहर उत्पन्न होता है लहर उत्पन्न होते लहर जब टूटते हैं वही जल लहर के रूप में फेन के रूप में बीच के बीच के रूप में बुध बुद के रूप में वही जल दिखाई दे रहा है वो फेन बिची तरंग, तरंग भी उत्पन्न भी नहीं हुआ एक मिनट में उठ के उठ करके फिर उसी में लय प्राप्त कर जाते ये है वैदांतिक सिद्धांत का अनुसार एक सृष्टि की प्रक्रिया इसे कल्पना है मतलब जल के ऊपर फेन बिचितरंग बुध बुद्ध को हमने के लिए कल्पना कर लिया वो जल का भी उस रूप में ने जल रूप में रह कर ही इस रूप में दिखाई दे रही इस नाम से ठीक इसी प्रकार परमात्मा आपने असंग रूप में रह कर ही बस इस माया शक्ति से वहां वह यहाँ पे जैसे मायु निमित्त से वो अलग अलग अलह अथवा दिखाई पड़ता है इसी प्रकार माया के निमित्त से उ परमात्मा ने ये जो सृष्टि नाम रूपात्मक जगत प्रती होती है तो परमात्मा से भिन्न करके कभी भी नहीं है जिस प्रकार बिची, तरंग, भी से शाला कभी भी नहीं है इसी प्रकार से जो भी नाम रूपात्मक जगत दिखाई पा रहा है वो तो परमात्मा से अलग करके कोई अस्तित्व नहीं होगा कभी भी नहीं दिख सकते इस चीज को ध्यान रखना है कि सृष्टि कैसे परमात्मा की विवर्त है अनेन इस प्रकार से परमात्मा परमात्मा से, से उत्पन्न हुआ जैसा देखिए इव इस प्रकार प्रशन्न हमेशा शांत रहने वाला समुद्र से शलिला वहां वहा जैसा फेनम वहां से उत्पन्न होने वाला उस जल से एक गंदे की जैसा फेन बिछी तरंग बुद्ध बुद्ध उत्पन्न होता है ऐसे ही उत्पन्न हुआ जल नहीं है से जो फेन होता है लहर होता है बीच लहर छोटा छोटा बुद्ध बुद्ध होते हैं वो जो है वो जल नहीं है मतलब केवल प्रतीति होती है जल के ऊपर जल से भिन्न भी नहीं है शलिला अत्यंत तो भिन्न अत्यंत तो ये भी नहीं है सलीला अतिरिक्त आदर्श क्यों उसको कभी भी आप उस समुद्र के पानी को छोड़ करके उस फेन बिची तरंग बुध बुध को भी नहीं देख सकते हैं उसे कभी अलग नहीं कर सकते इसलिए इस प्रकार से उत्पत्ति वेदांत में है है और सृष्टि बार, हुई नहीं ये को समझाने के के लिए केवल जैसे समुद्र के जल अथवा रूप में प्रतिथि होते ऐसा ही कुछ देर के लिए प्रतिथि होती है और फिर जब फिर उसी में मिल जाते हैं इसी प्रकार ये जो सृष्टि भी ऐसे ही है न सलिनम नंत भिन्नम उसके शरीर रूप भी नहीं है जल रूप भी नहीं है और जल से अत्यंत भिन्न है, ये भी नहीं बोला जा सकता क्यों शरीर अतिरिक्शार्थ जन से भिन्न करके कभी भी आप इसको देख नहीं सकते कभी भी आप नहीं देख सकते इसी प्रकार संसार के जो भी नाम रूप दिखाई पा रहे हैं वो नाम रूप को उस शुद्ध चेतन को छोड़ करके कभी भी नहीं दिखाई देता ही शुद्ध चेतन ही किसी निमित्त को लेकर के माया उपाधि से इस प्रकार नाम रूप में प्रती हो रही है तो है वो शुद्ध चेतन वो तो नाम रूप परमात्मा से परमात्मा शुद्ध रूप भी नहीं है और परमात्मा से भिन्न रूप भी नहीं है क्योंकि अभी तो नाम रूप में दिखाई पा रहे हैं परमात्मा रूप में नहीं दिखाई पा रहे है। अभी तो वो शुद्ध जल शांत जल रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं वो तरंग रूप में दिखाई पा रहे इसीलिए उसको हम जल नहीं बोल रहे हैं तरंग को बोल रहे हैं परंतु वो तरंग जल से भिन्न भी नहीं है जल से भिन्न भी नहीं जल भी नहीं है इस प्रकार से शलील शलिल आदर्श मल शलिल तो हमेशा शांत है शुद्ध है सच्च है असंग है ये उससे भिन्न है अन्नत फेनाथ मल रूपा जो फेन जो मल दिखाई पड़ रहा है तरंग रूप जो एक फॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं उससे हमेशा ही भिन्न है और वो जल वही है वही जल का कुछ अंश जो है उसमें प्रती होते एक बार अपने आप बैठ करके सोचना ये सृष्टि क्या वस्तु हो रहा है तो तो सामने समुसार में कोई भी वस्तु तो की तो ही नहीं रह जाएगा वो बस इतना ही कुछ देर के लिए प्रती हुआ आपके सामने फिर वो जो पूर्ण परमात्मा में मिलके एक हो जाता है और क्या एक बार वो कन्याकुमारी हम लोगों की बारह न हो रहा था वहां पर भयंकर ऐसी मन ही मन विचार उठा जैसे कि एक लहर दूसरी लहर को बोल रहा है देख यार तो हम लोग तो यहाँ पे आपस में खेल रहे हैं तो लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हैं परंतु तो जब फिर जो है वहां जाएंगे ना हाँ किनारे में पहुंचेंगे तो हमारे अस्तित्व तो में भी जाएंगे हम रह ही नहीं जाएंगे उससे अच्छा तो यहाँ पे खेल रहे तो अच्छी बात है तो दूसरा लहर उनको बोल रहे नहीं यार हम पहले भी केवल जलरूप भी था फिर हम फिर जल रूपी हो जाएंगे फिर उसी तरंग रूप जाएंगे अपने स्वरूप में भी स्थिर हो जाएंगे ठीक इसी प्रकार से जो समुद्र में लहर उठता है कुछ देर समुद्र के अंदर खिलता है फिर किनारे में आकर के बीच उसी बीच में आकर के फिर वो जल रूप में बदल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सृष्टि कुछ देर वो जो है परमात्मा में तरंग की तरह देखते हैं कुछ देर उस रूप में खेलते हैं फिर किनारे नाश नहीं होता ये नहीं की वो जल का ही नाश हो गया केवल किसका नाश हुआ केवल जो फॉर्मेशन हुई थी उतना मात्र हिस्सा का हो जाता है फिर डिफॉर्म का दूसरे रूप भी नहीं देता वो जल स्वरूप में एक हो जाता है यही हमारी मनुष्य जीव के शुरू में हम कुछ दिन लहर के लिए लहर रूप में कुछ दिन दिखाई पड़ते हैं फिर जो है जैसे ही किनारे आते हैं परमात्मा के साथ एक हो जाते, जाते है यही जो है सृष्टि की प्रक्रिया है एवं इस प्रकार भगवान बातच कर बोलते हैं इसको बैठ करके अकेला करके सोचना शास्त्र पढ़ने से केवल नहीं होता क्योंकि वेदांत में मनन एक बहुत बड़ा साधन है मनन के बिना इस चीज को अनुभव करके रहना संभव नहीं है इसलिए इसको सुनकर करके यही वेदांतिक विचार मनन पूर्वक सृष्टि स्वरूप को जैसा दिखा रहा है ऐसे ही जैसे हमारे सामने अलग अलग नाम रूप उठ रहे हैं और जा रहा है उठ रहा जा रहा है, है इसमें पारमर्थिक सत्य कुछ दिन के लिए एक लहर दूसरे से मिल करके खेलते हैं फिर हो जाए जल रूप लाई प्राप्त होकर ऐसे एवं परमात्मा नाम रूपाभ्यम अन्य फेन स्थानीय जो नाम रूप फेन स्थानीय विलक्षण हमेशा शुद्ध है समुद्र जल हमेशा ही शुद्ध है वो प्रसन्न भी है और फेन भी तरंग का जो गुण है उससे विलक्षण उसी जगह पे रह कर उसी जगह पे रह कर एक फेनाता है दूसरा समुद्र पूर्ण व्यापक रहता है नाम नाम रूपे माने आकाश उही जो है जो है रहते हुए देखिए वो जो जब शुद्ध जल हम दूर में देखते हैं तो केवल जली जल दिखाई पड़ते हैं पर जैसे धीरे धीरे हवा की लहर थी तो नहर रूप में प्रतिमात्र होते है इसी प्रकार अब अवस्था में रहते हुए उसका फेन बीच तरंग बुद्धुद उसका नाम हो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसे ही परमात्मा को लहर के समान आकाश वायु तरंग बुद्धुत उठ रह जा रहा है ऐसा ही हो रहा है ये जो है सृष्टि के यथार्थ रूप है। ये जो है समझना और चिंतन करना आसान है और इस प्रकार से यदि हम विचार करते रहेंगे तो सृष्टि भी हमारे हम शुद्ध समुद्र की तरह तरफ पूर्ण हम रह जाएंगे हमारे ऊपर सृष्टि की सारा लहर जैसा हमारे ऊपर नाच रहे खेल रहे हमसे भिन्न भी नहीं है और भिन्न भी नहीं अभी एक है वो भी नहीं है और फिर जो भिन्न भी नहीं है क्योंकि हमारे अस्तित्व के जल के ऊपर ही फैन विचितर को दिखाई पड़े इस प्रकार से बार बार बार बार विचार करने पर अपने स्वरूप जो अंदर विद्यमान है वो अंदर से अपने आप अभिव्यक्त होकर अनुभव में आ जाता है ठीक है आज कुछ यही पे रखेंगे फिर थोड़ा देखते हैं संसार से वैराग गुलाने के लिए कृष्णा को कैसे मिटाया जाता है वैरागत आज इस पे नंबर तक पढ़ लिए थे कल नंबर तो नहीं हुआ तो है। शान शान नहीं।, और नहीं हुआ था परंतु इसका श्लोक को श्लोक को एक बार मिल करके पढ़ते हैं हम और है हमको छोड़ने के बाद आप लोग भी एक बार अलग अलग करके पढ़ना इसको छात्र न छा गृहित सुखम तक न संतोषत सोढ़ दुस्सहश बात तपन क्लेशा तक तपह ध्यात विशमित प्राणीन शंभ पदम तक ज दुनि चिता। बोलते हैं कि हम हाँ किसी व्यक्ति को क्षमा तो किया परंतु अंदर से शांत के क्षमा करना अथवा विकार अंदर से विकृत नहीं होकर के क्षमा करना ये नहीं कर पाया अंदर हमारा विकार फिर संसार में रहने वाला जो सुख उस सुख को तो हम त्याग किया संतोष तो के साथ नहीं मजबूर तो तो तो बलबान क्षमा कर दिया इस प्रकार से अपने व्यवहार में अपने को दिखना है कि किसी को क्षमा किया शांत हृदय से मन में क्रोध नहीं हुआ वो अथवा हमारे पास प्रतिकार की सामर्थ्य नहीं है इसलिए इसको मन में बोलते हैं भरती हरी है बोल रहे किसी को क्षमा भी किया तो क्या है ये नहीं की मैं उपाय नहीं, या, नहीं रहा मैं बोला, चलो क्षमा कर दो इसी प्रकार से कि भोग की इच्छा तो है परंतु शरीर में सामर्थ्य नहीं है इसलिए गृह भी तो सुखम त्याग तुम न संतुष्ट घर में रह करके जो सुख है उसको तो त्याग दिया परंतु संतुष्ट आवश्यकता नहीं नहीं नहीं नहीं आप उस करने का सामर्थ्य रहा इसलिए करना पड़ेगा कि, तो कि जो सहन करना कठिन है इस प्रकार जो है शीत उष्ण उायु इसको भी हमने सहन किया क्योंकि भिन्न भिन्न जगह पे धन खिलाने समय इधर उधर जाना पर उसको सहन किया क्लिस आना तप परंतु ये सहन करने बाद भी फिर भी मैं जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ तप कर लू इसलिए क्लेश उसके लिए हमने क्लेश सहन नहीं किया मजबूर से क्लेश सहन किया देखिए चीज को समझना है व्यवहारिक जीवन में और मानसिक जीवन में मैं कई कई बोलता हूँ कि बद्रीनाथ में महात्मा लोग भी रहते हैं अथवा गंगोत्री में और जो लोग माल होते हैं वो लोग भी रहते हैं दिखाना है यहाँ पे देखो हमने शहन तो वही किया परंतु हमारे मन में ये भावना नहीं थी कोई तप करके मैं भगवत ही भावना नहीं हुई शरीर अब सांसारिक सुख को मैं संतुष्ट अब करके छोड़ा ये बात नहीं है अब वो तो नहीं रहेगा इसीलिए मैंने छोड़ा किसी को क्षमा के शयन किया और कि था। था, तप करने के मैं उसको प्राप्त करूं भगवत ई भाव से नहीं किया मजबूरी में तब किया क्योंकि त्रिष्णा तीर्थ जन्म का ये होते इसीलिए हमारे कठिनाई को शहन किया केवल इतना ही नहीं अपने अपने आप हैं बोलते हैं अहर नियमितम ध्यातम ध्यातम न नियमित अर्थ की चिंता सताता रहा कैसे कैसे धन मिले कैसे इतना उपार्जन हो जाए भगवान के पद को हम चिंतन नहीं किया में अहर नियमितम ध्यातम नियमित रूप से पैसा कैसे उपार्जन होगा कैसे पैसा आएगा, ये चिंतन करता है परंतु तो परंतु तो मन के द्वारा भगवान शंकर भगवान शिव की पद का चिंतन नहीं किया नियमित तो सबसे कभी नहीं किया इसलिए जो जो काम साधु लोग गंगोत्री मतलब बद्रीनाथ में रूप में रह करके शादु भी कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति भी कुछ दिन के लिए करते हैं अथवा वहां पे रहने वाले मुनि तो लोग जैसा है, मौ, लो करते हैं परंतु तयी फल वंचिता परंतु मुनियों को अथवा साधुओं को गंगोत्र में रह करके जो फल मिलता है हाय कृष्णा तुम्हारे कारण से मैं उतना काम करने पर भी कुल हमें नहीं मिला वो हमें नहीं मिला क्यों थोड़ा तो भावना की भिन्नता के कारण भारी सुख दुख सहन व्यवहार सब को ही कर रहे परंतु भावना की भिन्नता के कारण वहां रहने का लाभ जो हमको मिलना चाहिए था कृष्णा केवल तुम्हारी कारण उस फल से मैं वंचित रह गया क्या अद्भुत देखिए इस चीज को शरीर एक ही जगह पे कलकत्ता शहरों में भी वहां पुरुष लोग रहते हैं पर वहां रह करके उनकी भावना की भिन्नता के कारण उसके फल भिन्न होते हैं और वहीं रह करके सामान्य लोग चोर रह करके बोल रहे हैं मैंने तो ये सब किया परंतु तृष्णा केवल मन में एक अर्थ वासना भोग वाषणा थी इसलिए ये सब कुछ सहन करने के बावजूद भी जो फल हमको मिलना चाहिए था वो तो हमको नहीं मिला क्यों ये तृष्णा तुम अंदर बैठे हो इसलिए इतना हमारे लिए अनर्थकारी है तृष्णा इतना कष्ट सहन करना इतना सद्यवहार करते हुए भी केवल भावना में परिवर्तन नहीं कर पाया इसलिए वो हमारे लिए संसार के बंधन का कारण बन गया और वही सहन करते हुए यदि हम थोड़ा सा भावना को बदल दे तब क्या हो जाएगा संसार बंधन से मुक्ति के कारण बन जाते बंधन कारण है, है? ठीक न समय को नहीं किया। शुकाम, शुकाम न संतोष तो। घर में जो सुख मिला है उसको तो त्याग तो किया परंतु तो तो संतुष्ट होकर के नहीं मजबूर होकर के दुस्साहन करना कठिन है जो शीत कश, दुख अथवा गर्मी अथ्वा, बायू, ये सब जो, जो ए, करना उस प्रकार कर मैंने किया परंतु ना कोई उस पीछे नहीं किया मैं। मैंने बहुत तो फिर वित्तम अहर निशम नियतम ध्यात धन के बारे में तो नियत चिंता करता रहा मैं परंतु उस मन के तरह मैं शुभ पद का भगवान के पद का चिंतन नहीं किया इसलिए से शुरू किया देखिए जी एक-एक करके कहाोण थोड़ा बदलना है परंतु कृष्ण अंदर रहने के कारण फल बदल जाता है स्थिति भिन्नता हो जाती है तत्त कर्म कृतम जदय मुनि भी जो मुनियों के द्वारा किया जाता उस कर्म को तो किया परंतु तय फलता तो को जैसे जैसे फल मिलता है करके के लिए मन, की होता, जाता है। और मन तो होता है और शांत वो रह गया तब देखिए अभी जो है इसलिए जगत की स्थिति को समझाने के लिए जो अपमानित होकर मैंने क्षमा किया कि क्षमा करने का प्रतिकार नहीं था मेरे पास फिर जो है मतलब भोग सुख रहते हुए भी शरीर के सामर्थ्य नहीं रहने के कारण मैं भोग सुख को त्याग किया के से नहीं किया फिर निरंतर अर्थ चिंतन करते रहे परंतु भगवान शंभु के पद का चिंतन नहीं किया इसीलिए व्यापार तो वही हो रहा परंतु मैं शुद्ध फल से वंचित रहेगा क्यों केवल मात्र कृष्णा नामक वस्तु मन में रहने के कारण अब जो है इसका फल को दिखाने के लिए क्या इसके कृष्णा रहने के कारण क्या दुर्गति उसको दिखाने के लिए तीन श्लोक का द्वारा बोलेंगे ये उपेन्द्र वज्र छ है न भुक्ता वयोमे भुक्ता तपो न तप्तम वयोमे व तप्ता न जातु जात वयमें तृष्ण न जीर्ण वयमे जीर्ण भोगा न नुक्ता वयमे भुक्ता तपोन तप्त वयमे तपता कालो न जातु वयमे जाता कृष्ण न जीर्ण जीर्ण अब बोल रहे देखो भूख की इच्छा से मैं भोग को इकट्ठा किया परंतु क्या भोगा ना भोग को नहीं भोग, भोग कर पाया मैं ही उस भोगु का विषय बन करके छीन होता गया भूख छीन होता गया भुगता भोगाना भुगता वयमे वोक्ता हम ही वो लोग जो है मतलब भो, हमको भोग किया मतलब हम भुक्त तो हो गए हम खाए गए हम भोग को वस्तु को अभी मतलब भोग को को वस्तु करने के क्यों उसके द्वारा जीर्ण हो तो क्या भोग के फलस्वरूप बल बुद्धि मेधा प्रतिभाजी ये सब चीज जो है बिगाड़ जाता है सब चीज बिगाड़ जाता है तो उसी को सफल मानता है जीवन की इसको पे बोला इच्छा नहीं भुक्ता सबको याद रखना हमेशा कि भोग को वस्तु को को वस्तु वस्तु हम भोग भोग नहीं कर पाते ही हमको भोग करता है ये आया में कि होता क्या है वहां पे कभी महाराज भोग का इच्छा हमको भगवान ना हो क्योंकि उससे हमारा मेधा प्रतिभा सब कुछ चला गया भोग अभिगाम लास्ट में आया हुआ है में उसको फिर दोबारा प्राप्त करना भोग की इच्छा शरीर में जाने का कभी इच्छा शरीर प्राप्त की इच्छा ही ना है। भोगा ना भोगता वे में वो भूखता भोग को वस्तु को भोग करने के लिए हमने मेहनत करके अर्थ कमा करके लाया परंतु हुआ क्या मैं भोगा गया भोग वस्तु हमको खाया हम भोग वस्तु को भोग नहीं कर पाया वो हमको अकल बना दिया तपो न तप तम सोचा कि तप करेंगे परंतु हुआ नहीं है कि हम ही तप गए हम तप की ये बात नहीं है उस तप के दरा हम ही तप गए हम ही जल गए ताप को जरा जलाने के लिए जाता है हम किसी परंतु हुआ क्या हमें सुख के लिए ताप लेना परंतु उससे हुआ क्या हम खुद जलते रहे हम खुद जलते रहे दूसरों का ये hmm. कालो ना जाता भय जा तो में वजाता हम सोचते हैं है फिर हम ही चले जाएंगे hmm. कालो ना जा तो वह में वजाता हम सोचते हमारा समय जा रहा है तो एक समय तो अपने सुख में वैसे ही रहेगा और हम ही खुद चले जाएंगे समय को पार करके तृष्णा ना जीरना वय में व जिरना कृष्णा तो बुढा नहीं हुआ हम तो बुद्धा हो गए कृष्णा तो जीर्ण नहीं हो ये श्लोक जो है अद्भुत श्लोक है इसको जब पहलू पड़ा था तब मैं इसको यादमंदूम भोगता था, भुगता तपो न तपता भय में वह कालो ना जाता भय में वह जाता तृष्णा न जीर्ण भय में वह जी रूप बदल बदल के वही जो है आता रहता तृष्णा वो जीर्ण नहीं होता जो है हम जीर्ण हो जाता है बुद्धा हो जाता भोगाना भोग चंदन आदि विषय उसको मैं मैं मैं नहीं किया विपरीत उसके दारा मैं भोगा गया। उसके दारा मैं भोगा गया गया मान लीजिए जैसे सिगरेट बीरी चाय आदि होता है ना उसको पहले हम लोग ऐसे एक आधी पीने के लिए ग्रहण करते हैं उसके बाद क्या होता है वो हमको खा लेता है फिर उसके बिना रहने ये जो है भोग आना भोग था ये भोग सभी भोग स्थिति है सभी भोग में थी थी है। हमारे पास मान लीजिए कि एक अच्छा बिस्तर है जब हम आया था जमीन में सोकर कभी हम जी सकते हैं परंतु तो अब डालू पिलों में सोने का आदत बन गया तब तो क्या हो गया फिर जमीन अच्छा नहीं लग हुआ क्या इसका मतलब क्या हो गया और डालू पिलों ने हमको खा लिया हमने डालू पिलों को नहीं भोगा कोई भी तरह की वस्तु कोई भी एक टाइम नहीं खाने से हम मरेंगे नहीं फिर भी एक दिन खाना नहीं मिलता है क्या होगा ये सब चीज जो है भगवान तो भूखा नहीं रखते कभी कभी परीक्षा करते हैं परंतु ये जो है वो हमको पकड़ लेते हैं भूख प्यास प्राण के धर्म है आत्मा की धर्म नहीं है सुख दुख मन की धर्म है को हम को खा लेते हैं। हम को तो है वो हमको हम खा लिया और जो है हम सोचते बस इतना दिन तक ये भोग करेंगे काल इस काल रहेगा हमारे पास नहीं होता कितना एक अच्छा वस्तु बनाया मकान दुकान परंतु क्या हुआ वो पर कालो ना जाता भय में बुधरना कृष्णा तो कभी भी बूढ़ा नहीं होता हमें जो है शरीर मतलब बुढ़ा हो जाता है काम करने का व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं रह जाता परंतु तो मन की तृष्णा की कमी नहीं होती एक के बाद कृष्ण बढ़ते ही जाता है ये जो है जगत की देखने के विस्तार वस्तु के लिए ऐसा ही सोचना तब जाकर के वही आएगा संसार से कि इस भागत जाकर भोग को वस्तु का इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर जो मैं सर्वथा असंग हूँ व्यापक हूँ पूर्ण हूँ वही मैं किसी भोग्य वस्तु का गुलाम बन गया हूँ ये क्या जीवन है ये कैसा जीवन हो जो मैं असंघ हूँ व्यापक हूँ पूर्ण हूँ विचार भी तो तो, करते करते जो है तो हम सोचते इसको इतने वस्तु समय तक ही हमारे पास जाएगा ऐसे नहीं है वो समय तक आपके पास नहीं जाएगा उस समय आने पर हम कोई उसको छोड़ के जाना पड़ेगा अथवा तो वस्तु ही छोड़ के चला जाएगा परंतु यह हमारे मन में पहले बुद्धि नहीं आता कृष्णा कभी भी बुद्धा नहीं होता वो। mm -hmm. आगे बोलेंगे। जवान होता जाता है इस कृष्णा में बजीना। होता क्या है हमारे अब देखिये दूसरा श्लोक को यह अनुस्टूप शब्द आसन है बलिभी शिथिलायंते तृष्णिका तरुणा बलिर्मुख आक्रंत शि गात्री शिथिलायते तृष्णिका तरुण आयते बलिभीर्मुख आक्रांत दात मुँह अंदर चला गया गया, मतलब मुंह अंदर चला गया नाथ निकल गया शरीर से बाल निकल गया सफेद हो गया पलि अंकित शीर अंकित हो गया शरीर के अंग शिथिल हो रहा है कुछ काम करने का सामर्थ्य नहीं रह रहा है ये सब परंतु एक मन तृष्णा का तरुण आया थे और तृष्णा जो है उपजवान होता जाता है क्या दुख की बात है क्या हमको परेशानी में डालने वाला है सोचिए बलिभी मतलब जो शरीर में अंदर चले जो दाग आता है ना उसको बोलते है जरा जीर्ण हो गया चर्म का रेखा चर्म चांद चर्म रेखा आ गया मुखम आक्रांत होने जबान कर कोशिश करते हैं डेंटिंग पेंटिंग होना थोड़ी होना ही है जब सामाजिक प्रकृति का नियम है बलिभीर मुखम पलितम पलित अंकितम शिरा सफेदी के साथ और बाल निकाल जाना इससे जो है भगवान कई नोटिस भेज देते हैं जरा समय हो गया आंख की दृष्टि कम हो जाता है सुवर्ण काम नहीं करता शरीर के सारा अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाता है नाथ निकाल जाता है परंतु फिर भी जो है कृष्णा नहीं मिलती कृष्णा एक तरुण आ जाती है एकमात्र कृष्णा तो जो है वो नित्य जवान होता जाता है तरुण जवान व्यक्ति के तरह आचरण करता है ये करूंगा वो करेंगे ये होता तो अच्छा वो होता तो अच्छा होता है ये जो है कृष्णा की इतना ये निंदा यहाँ पे दिखा रहा है ताकि हमें शुरू से ये समझ करके में तब जा कर आत्महत्या इसीलिए यहाँ बोला बलिभी आयते शरीर जो है बिल्कुल अंग प्रत्यंग शिथिल होता जाते परंतु तृष्णा ही का एक तृष्णा चाहे जो है नित्य नवान होता जाता है ठीक है आज यही रखते हैं फिर देखिएगा इस श्लोक को पढ़ लेते हैं नौ नंबर श्लोक को ये शिखर भोगे चुरुष बहुमानों गलित समान स्वर जाता सपदृद जीवित समा शनिष्टोत्थान घनतिरुद्धे च नयनेदपि मरना पकता निवृत्ता भोगे च पुरष बहुमे गलिता पिगलिता समाना स्वदे शुभृद जीवित समोत्थान घनति मिरुदे च नयने अहो मूढ़ तदपि मरना पाय चकित रखेंगे सब कुछ जुर्ण हो गया फिर भी हम मृत्यु से डरते हैं हाय है मर जाऊंगा कुछ भी नाम बनाते फिर भी ऐसा लगता है मन ये श्लोक में है ओम पूर्णशम पूर्णमेवशिष्य